पुना भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे अम्म् गृता चैस्थ धृयौ पैतग्गुं सुम्नेस्थः सुम्ने माधत्तम यज्ञ नमश्चत उपच यज्ञस्य देवे सन्तिष्ठस्वा स्वृष्टे मे सन्तिष्ठस्वा स्व अर्थात हे दो देव आप देवों दोनों घी से पूर्ण होइए आप दोनों अच्छे मन वाले होकर स्थित रहिए आप हम लोगों के लिए अच्छा मन धारण करने की कृपा कीजिए यज्ञ को नमस्कार यज्ञ के देव उपव्रत को नमस्कार हम सब आपके लिए प्रणाम करते हैं आप हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए हे देव यज्ञ को नमस्कार है यज्ञ के देव उपवृत को नमस्कार है आप हमारे इष्ट देव हैं आप प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए आप हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें हे अगने आप हमें सत्रों से बचाइए आप हमें शास्त्रों शस्त्रों से बचाइए आप दूषित विषैले भोजन से हमें बचाइए आप विषैले तत्वों से हमें दूर रखने की कृपा करें आपका मूल स्थान सुखद हो आपके लिए स्वाहा आपके संरक्षण में रहने वालों के लिए स्वाहा देवी के लिए स्वाहा यशगान की बहन सरस्वती के लिए स्वाहा हे देवगण आप ज्ञानमय हैं आप हमें ज्ञानवान बनाइए आप हमें ज्ञानवान बनाने की कृपा करें हे देवगण आप हमारे लिए ज्ञान स्वरूप होइए आप हम सब के लिए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें आप मन के पालक हैं यह यज्ञ देवों को समर्पित है आप के लिए स्वाहा वायु इस यज्ञ को धारण करके इसका विस्तार करने की कृपा करें पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे हे ओम बम संभर हिरंग ताग्म हवेखाग्रतेन समाद्यतेर्वसुभिः सम् अरुद्धेह सामेंद्रो विश्वादेव वीरं ताम दिव्यं नाभौ गच्छत यतत्वाः अर्थात हे इंद्र कुस के समूह को घी युक्त करते हैं हे इंद्र कुस के समूह को घी युक्त करके समर्पित करते हैं हे इंद्र कुस के समूह विश्व के साथ दिव्य नव तक जाएं उनके लिए स्वाहा कुश के समूह को अरण्यगण के साथ दिव्य नव तक पहुंचाएं उनके लिए स्वाहा कुश के समूह को वसुगणों के साथ दिव्य नव तक पहुंचाएं उनके लिए स्वाहा आप कौन हैं कौन आपको छोड़ता है किस लिए आपको छोड़ता है वह आपको अन्य यजमानों और उनके परिजनों के लिए छोड़ता है जो भाग उपशिष्ट है वह राक्षसों के पोषण के लिए है हम ब्रचस्वी हूं हम दूध से अपने तन को पोषित करें हमारे मन कल्याणमय हों भावनाओं से युक्त हों हमारे लिए धन धारण करने की कृपा करें हमारे शरीर में जो भी कमी हो वह पूरी करने की कृपा करें विष्णु ने जगति छंद से स्वर्ग लोक में पूरा भ्रमण किया है विष्णु ने जो हमसे द्वेष करते हैं उनका नाश किया है विष्णु ने त्रिष्टुप का नाश किया है विष्णु ने गाय प्री संत पृथ्वी से समाप्त करने की कृपा करके हमें अन्न उपजाया है हम स्वर्ग लोक को पाएं हम ज्योत संपन्न हो जाएं आप स्वयं भू हैं आप श्रेष्ठ भू हैं आप किरणमय भू हैं आप वर्चस्वी भू हैं हम सूर्य की परिक्रमा के अनुसार ही परिक्रमा करते हैं हे Agne आप घर के स्वामी हैं आप अच्छे के स्वामी हैं आपकी कृपा से हम भी गृहपति बने आपकी कृपा से हम भी अच्छे गृहपति बने आपकी कृपा से हम भी बारंबार अच्छे गृहपति बने हम अच्छे गृहपति हूं हम 100 वर्षों तक यज्ञ कर्म करें हम सूर्य की प्रिक्रमा के अनुसार अनुशासन पालन करें हे Agne आप व्रतपति हैं हम भी आपके व्रतों के अनुसार चलकर सामर्थ्यवान बनते हैं आपने हमारी आकांक्षाएं फलीभूत की हैं हम जैसे यज्ञ करने के समय थे वैसे ही आपके लिए वंदनीय है पितरों के लिए आहुति पहुंचाने वाले अग्नि के लिए स्वाहा पितरों के साथ ही सोम के लिए स्वाहा यज्ञ की वेदी से असुर और राक्षस गण दूर हो जाएं पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओंमाम ए रूपान प्रतिमंचमान असुराह संतः स्वधया चरन्ति परपुरो नपुरो ये भरन्त्यनिष्ठा लोकात्पणोदात्स्यमा जो असुर बादल या अन्य रूप में आकर पितरों के लिए अर्पित आहुति खा जाते हैं आप उस तरह अपना भरण पोषण करने वाले नीच कार्य करने वाले राक्षसों को लोक से दूर करने की कृपा करें जैसे बैल अपना भाग प्राप्त करके मदमस्त हो जाता है पुष्ट हो जाता है वैसे ही पितृगण अपना भाग पाकर पुष्ट एवं मदमस्त हो जाते हैं पितरों के रस रूप को नमन पितरों के शुष्क रूप को नमन पितरों के जीवन रूप को नमन पितरों के अन्न रूप को नमन पितरों के पोषक रूप को नमन पितरों के उत्साह रूप को नमन पितरों के क्रोध रूप को नमन पितराओं के मान्य रूप को नमन हम पितराओं को घर वस्त्र आदि समर्पित करते हैं पित्र भी हमारे लिए घर वस्त्र आदि धारण करने की कृपा करें क्योंकि कहते हैं हरे हे ओम ओम नमौ वाह पितरो रसायनमौ वाह पितरह सोसायनमौ वाह पितरो जीवाय नमौ वाह पितरः स्वधायै नमो वाः पितरो घोराय नमौ वाः पितरो मन्ण्यावे नमो वाः पितरः पितरौ नमोब ग्रहन्नः पितरो दत्तसतौ वाः पितरो, पितरो द्वैक्मे तद्बः पितरौ वासआधत् इन सब रूपों में पितरों के लिए बार-बार नमन बार-बार नमन पितर भी हमारे लिए घर वस्त्र आदि धारण करने की कृपा करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम आम अदत्त पितरो ग्रभम कुमारम वस्त्रस्त्रजम यथेह पुरुसो शत अर्थात हे पितृगण आप गर्भ में ही बालक के लिए असद्र पूशन प्रदान करने की कृपा कीजिए जिससे वहाँ जीर बन सके पुना कहते हैं भगवती स्टुर्ती अरेह ओम ओम उर्जम वहन तीरम रतंग घ्रतंपयाह की लालं परिस्तुतं स्वधां स्थतर पायतमे फितरन हवेक। अर्थात ऊर्जावान करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें ऊर्जामयी करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें दूधमयी करने वाली जलधाराएं जलधारा पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें अन्नमयी जलधाराएं अन्नमयी करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्ति प्रदान करने की कृपा करें इसलिए भगवती स्तुति के माध्यम से पित्रों का पुजन आवाहन करते हुए, देद्ध भगवान अंदरदेश करते हैं, कहते हैं भगवति सुरुत के आमाध्यम से, हरेहे ओम ओम नमो वाहा, पित्रो रसाय नमो वाहा, पित्रहा, सोसाय नमो वाहा, पित्रो जिवाय नमो वाहा, पित्रहा, स्वाधाये नमौ वा पितरौ घोराय नमौ वा पितरौ मण्यवै नमौ वा पितरः पितरौ नमौ बो ग्रहन्नः पितरौ दत्तसतौ वा पितरौ द्वैक्मै तद्बः पितरौ वासआधत् अर्थात पितरों के रस रूप को नमन करते हुए शुष्क रूप को नमन करते हुए वंदन करते हुए कहते हैं आ धत्ता पितरौ गर्भं कुमारं पुस्करस्त्रजं यथेह पुरुषौ सत्त हे पितृगण आप गर्भ में ही बालक के लिए असर्ज पोषण प्रदान करते हैं असर्ज्र प्रदान करने की कृपा प्रदान करें ऊर्जाम बहन्ति रमृतम घृतम पयः केलालं परिश्रुतं स्वधास्था तर्पयतामे पितरन हवेखु अर्थात ऊर्जा वहन करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें ऊर्जामय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें ऊर्जामय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें अन्नमय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें